वो जो ड्रग डीलर था जिसने जानवी के पति का मर्डर किया था उसका भी मर्डर हो गया उसको ड्रग माफिया ने मारा था लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने जानवी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि उसके मर्डर में जानवी इन्वॉल्व थी हालांकि पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था लेकिन चूंकि जानवी ने पहले भी ड्रग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी की थी और ऊपर से वो ड्रग डीलर अब पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुका था इस वजह से सब ने मिलकर उसे फंसा दिया ये बात है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मतलब सेंट्रल सीआईडी से के ऑफिसर ने जानवी को सजा देने के लिए यहां तमिल स्टार के केस में भेज दिया है और उसे परेशान करने के लिए ही सात दिन का डेडलाइन भी दिया है लेकिन ये तो गलत है ना? नहीं तुम गलत समझ रहे हो डिवीजन चीफ मैडम ने विक्रांत को समझाते हुए कहा दरअसल सेंट्रल सी से तो जन्हवी को बचा रही है वरना ड्रग एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले तो जन्हवी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं सेंट्रल सी ने तो जन्ह्हवी को नौकरी बचाने के लिए उसे यहाँ भेजा हुआ है और डेड भी जारी कर दी है ताकि नारकोटिक्स वालों को लगे कि उसे पनिशमेंट दी गई है। अब ऑर्डर में ये कहा गया है कि अगर टीम सात दिन के भीतर स्टार का पता नहीं लगा पाती है तो फिर उन्हें फिर से उनके ओल्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर जानवी तमिल स्टार का पता नहीं लगा पाती है तो भी उसकी नौकरी नहीं जाएगी बल्कि उसे सिर्फ उसके पुराने पोजिशन पर भेज दिया जायेगा वो तब भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम तो करती रहेगी तब जाकर विक्रांत को सारा मुजरा समझ में आया जानवी की पूरी कहानी जानने के बाद अब विक्रांत के मन में उसके लिए थोड़ी सिम्पे भी हो रही थी अब वो समझ पा रहा था कि आखिर क्यों जानवी हमेशा इतने गुस्से में रहती है तो इतना समझ लो कि चाहे तुम जानवी से नफरत करते हो या फिर उसकी मदद करना चाहते हो दोनों ही कंडीशन में डिवीजन चीफ ने विक्रांत की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा तुम अभी तमिल स्टार के, के केस में कुछ नहीं करोगे और अगर तुम्हे तमिल स्टार वाले केस पर काम करना ही है तो फिर डेड निकलने का वेट करो जब डेड निकल जाएगी तब तुम काम कर सकते हो विक्रांत के मन में जानवी को लेकर कई तरह की फीलिंग आ रही थी ऐसे में डिवीजन चीफ की बात सुनने के बाद उसके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था आगे डिवीजन चीफ ने कहा विक्रांत तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो हेडक्वार्टर तक तुम्हारे काम की चर्चा होती है और सबको पूरी उम्मीद है कि तुम ये सिर काटने वाला सीरियल मर्डर केस जरूर सोल्व कर लोगे विक्रांत एक बात जान लो अगर तुमने ये केस सोल्व कर लिया ना फिर तुम समझ लो स्पेशल टीम का भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे आज तक सेंट्रल सीआईडी से की कि किसी भी स्पेशल टीम ने इतना बड़ा केस सॉल्व नहीं किया है और इस केस पर तो ना जाने कितनी स्पेशल टीम काम कर चुकी है इसलिए कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व कर लो फिर देखना तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा अच्छा हाँ तुमने वो कटे हुए सिर तो बरामद कर ही लिए है अब उसके बाद कोई सबूत मिला क्या डिवीजन चीफ ने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया अचानक से विक्रांत को एक और बात समझ में आई अच्छा तो आपने मेरी टीम को तुरंत इसलिए रोक दिया था क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं अभी तमिल वाले केस पर काम कर रहा हूं। हूँ डिवीजन चीफ ने अपनी भुआ टेडी करते हुए कहा तो क्या तुम उस पर काम नहीं कर रहे थे मैडम आपकी वजह ऐसी मुझे अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी विक्रांत ने अब सच्चाई बताते हुए कहा दरअसल सिर काटने वाले मर्डर केस में काल कोई और हो सकता है ऐसा मेरा मानना है मुझे बहुत बड़ा क्लू मिला था और मेरी टीम एक सस्पेक्ट को अरेस्ट करने जा ही रही थी लेकिन उसी वक्त आपने कॉल करके सबको काम करने से रोक दिया क्या दूसरा कातिल मतलब कैसे डिवीजन चीफ ने हैत भरे लफ्जों में सवाल किया गजब का है दिन सोचो जरा अचानक से विक्रांत का फोन बज उठा विक्रांत ने तुरंत फोन उठा कहा हाँ बताओ फोन के दूसरी तरफ ऐसी हर्ष के खुशी के चिल्लाते हुए आवाज आ रही थी सर सर हमने मोहसिन को पकड़ लिया है अब आप हमारा हाथ नहीं काट पाएंगे शुरू हाँ। शुरू में तो विक्रांत को यह लग रहा था कि हायर अप्स ना सिर्फ जानवी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये सब लोग मिलकर सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस में जोधन सिंह को ही मेन मर्डरर साबित करना चाहते हैं इसी वजह से हायर अपने न सिर्फ विक्रांत से रूही की कस्टडी वापस ले ली बल्कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन को भी रोक दिया था इस वजह से विक्रांत को यह शक हो रहा था क्यूँकी जोधन सिंह की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है ऐसे में वो अपने जुर्म के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता था ऐसे में पुलिस के लिए जोधन सिंह को मुजरिम साबित करना और भी आसान था अगर जोधन सिंह को इस सीरियल मर्डर केस का आरोपी बना दिया जाता है तो फिर पुलिस का काम और आसान हो जाता है क्योंकि पुलिस के पास जोधन सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी था उसके बॉक्स में ही औरतों के कटे हुए सिर बरामद हुए थे और जोधन सिंह की मेंटल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके ऐसे में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कह सके जोधन सिंह मर्डर नहीं है इसलिए जब बॉक्स के भीतर कटे हुए सिर मिल गए थे उसके बाद पुलिस इस मामले को ज्यादा फैलाना नहीं चाहती थी पहले से ही यह केस काफी फेमस था ऐसे में अब गड़े मुर्दे उखाड़कर पुलिस अपनी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती थी यहाँ तक कि विक्टिम के फैमिली को भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था हालांकि सच्चाई ये भी थी पुलिस ज्यादा दिन तक इस मामले को दबा भी नहीं सकती थी जल्द ही पुलिस को पब्लिक के सामने या फिर कम से कम विक्टिम की फैमिली को इस केस को डिस्कलोज करना ही था ऐसे में पुलिस के पास जोधन सिंह को सीरियल मर्डरर साबित करने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं था पुलिस अब सिंपली जोधन सिंह को इस सीरियल मर्डर केस का आरोपी साबित करके उसे अरेस्ट कर सकती है और साथ ही केस भी क्लोज कर सकती है इससे पुलिस का काम भी बिल्कुल आसान हो जाता और पुलिस गर्व से अपना सिर ऊंचा करके चल सकती थी और फिर कोई ये जानने की भी कोशिश नहीं करता की वाकई में जोधन सिंह ने मर्डर किया भी है या नहीं हालाँकि ये बात भी बिल्कुल सही है की जोधन सिंह साइको है लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि उसे झूठ मर्डर केस में फंसाकर फांसी बचने के लिए भेज दिया जाए विक्रांत को इसी बात की चिंता थी और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता था कि जोधन सिंह को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा जाए इसीलिए जब डिवीजन चीफ मैडम ने उसे केस पर काम करने से रोका तो फिर उसका खून खोल उठा था वो किसी भी कीमत आरोप जोधन सिंह को बली का बकरा नहीं बनने देना चाहता था हालांकि उसका सोचना गलत था दरअसल डिवीजन चीफ मैडम ने विक्रांत को और उसकी टीम को केस पर काम करने से इसलिए रोका था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सिर काटने वाला मर्डर केस क्लोज हो चुका है और जोधन सिंह को उस केस के सीरियल मर्डरर के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया है ऐसे में अब विक्रांत और उसकी टीम तमिल स्टार वाले केस आरोप काम कर रही है हालांकि जब डिविजन चीफ ने विक्रांत के मुंह ऐसी सुना की सीरियल मर्डर केस का आरोपी कोई और हो सकता है तो फिर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा ओ मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था डिवीजन चीफ मैडम ने चौंकते हुए कहा मुझे तो लगा था कि अब सिर काटने वाला सीरियल मर्डर केस सॉल्व हो चुका है अब बस केस की फाइनल रिपोर्ट बनानी बाकी है और अब ये वाला केस खत्म होने के बाद तुम लोग तमिल स्टार वाले केस पर काम कर रहे हो इसलिए मैंने तुम लोगों को इन्वेस्टिगेशन रोकने का ऑर्डर दिया था मिस हो गई लग रहा है फिर डिविजन चीफ मैडम ने परेशान होते हुए कहा अच्छा कोई दिक्कत हो गई है क्या इन्वेस्टिगेशन रोकने से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है क्या विक्रांत ने अपने माथे से पसीने को पहुँचते हुए कहा एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम हो जाती अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन रोक दिया होता आपने इन्वेस्टिगेशन रोकने का ऑर्डर दिया था लेकिन फिर भी मैंने काम रोका नहीं था इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अच्छी बात यह है कि हमने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी कर लिया है ओह ये बहुत सही किया तुमने डिविजन चीफ ने राहत की सांस लेते हुए कहा विक्रांत इस सीरियल मर्डर केस की पूरी सच्चाई तुम्हे सामने लानी है और इसके लिए तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से जो मदद चाहिए वो सब मिलेगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में केस का मेन मर्डर अरेस्ट हो कोई गलत आदमी ना गिरफ्तार हो निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए देखो इस केस पर तुम ऐसा काम करो कि दूसरे पुलिस वालों के लिए अच्छे काम का एग्जाम्पल सेट हो और अपराधियों के लिए ऐसा उदाहरण सेट हो की कोई भी अपराधी जुर्म करने ऐसी पहले हजार बार सोचे उसके दिमाग पुलिस का खौफ होना चाहिए विक्रांत बड़े ध्यान ऐसी डिवीजन चीफ मैडम की बातें सुनते हुए अपना सिर हिलाता रहा उसने पहले भी सुना था कि डिवीजन चीफ मैडम हमेशा ऑफिस में ही काम करती रही हैं। वो कभी फ्रंट लाइन में नहीं रही उन्हें फील्ड में काम करने का अनुभव नहीं रहा है लेकिन फिर भी जिस तरह से वो फ्रंट लाइन के ऑफिसर को डील करती हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है विक्रांत को उम्मीद थी कि जल्द ही डिवीजन चीफ मैडम को प्रमोशन मिल जाएगा तो क्यूँकी भले ही डिविजन चीफ मैडम को फ्रंट लाइन में काम करने का अनुभव नहीं था लेकिन उन्हें सही और गलत का फर्क अच्छे से पता था वो अपना डिसीजन बहुत अच्छे से लेती है ऊपर डिवीजन चीफ मैडम के साथ विक्रांत की बनती भी अच्छे से थी और इस बात से विक्रांत बहुत खुश था डिवीजन चीफ के माध्यम से उसे ये भी पता लग गया था कि हायर उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब उसे केस को क्लोज करने के लिए किसी डेड की जल्दी नहीं थी ये वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी थी अब विक्रांत इन सब चिंताओं को एक साइड में छोड़कर बड़े आराम से सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस पर अपना ध्यान लगा सकता था